परमार्थ प्रसंग एक सौ बहत्तर साधक का सारा जीवन ही एक लगातार साधना विशेष है प्रतिदिन नियत समय पर एक दो घंटे जब तप निपटाकर बाकी समय विषय कर्मों में डूबे रहना नहीं उससे कभी भी जीवन गठन नहीं होता धर्म भाव पर जब जीवन के प्रत्येक कार्य विचार और अवस्था में से प्रस्फुटित होने लगे जब वह मज्जागत हो जाए तभी उस व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है हाथ से काम करो मुंह से पांच आदमियों के साथ कामकाज की बात करो पर मन को ईश्वर में लगाए रखो जान कर रखो कि असल है अंतिम वस्तु ही जिसके लिए यह शरीर धारण और सभी कुछ है इसका उपाय है निरभिमानता स्वार्थ त्याग निर्लिप्तता और भगवान ही एकमात्र सार और सत्य है यह ज्ञान कठिन जरूर है पर अभ्यास से क्रमशः हो जाता है जरूर श्री रामकृष्ण जैसे धान कूटने वालों का दृष्टांत देते हैं। गांव के स्त्रियां धान कूटते समय बालक को इधर दूध ही पिलाती हैं खरीदारों से उधर लेन देन का हिसाब तथा जीवों के दर के बारे में बातचीत भी कर लेती हैं पर उनका मन है घेकी के मूसल की ओर वह कहीं हाथ पर न गिरने पावे एक प्रथम नियम बनाकर जब ध्यान करना पड़ता है मन स्वभावतः ही काम करने या परिश्रम करने में नाराजी जाहिर करता है काम को पूरा ही उड़ा देने या न करना पड़े इसका केवल बहाना ही ठूंता रहता है जिस काम में उसे लगाना चाहो उसे न करके वह अन्य दिशा में भागना शुरू करेगा और उधर ही घूमता रहेगा यदि किसी भी काम में न लगाओ तो दुनिया भर के सब बुरे काम और अर्थहीन काम करेगा कहावत है कि आलसी मन शैतान का कारखाना है यह खूब सत्य है उसे वश में करने के लिए दृढ़ता से नियम के बंधन में उसे बांधना पड़ेगा सोच विचार कर ऐसी एक रूटीन कार्यक्रम बना लो जिसका पालन करना साध्य ही साध्य हो और दृढ़ संकल्प कर लो कि चाहे जिस अवस्था में तुम क्यों ना पढ़ो दूसरा कोई भी काम चाहे क्यों ना आ जाए जो नियम बना लिया है उसका पालन किसी भी तरह करना ही होगा इस तरह की निष्ठा और जोर चाहिए आहार विहार लिखना पढ़ना व्यायाम निद्रा कामकाज, ध्यान भजन यहाँ तक कि आमोद प्रमोद खेल कूद सब कामों का ही एक निर्दिष्ट समय रहे मन चाहे वैसे अनियमित दिन बिताने से जीवन वृथा ही नष्ट हो जाएगा रूटीन बनाकर मन को दृढ़ता से शासन करके कहो तुम चाहो या न चाहो तुम्हें इन सब नियमों को मानकर चलना पड़ेगा कुछ दिन मन बाकी चाल चलेगा किसी भी शासन को मानने के लिए राजी न होगा इधर उधर भाग जाएगा पर तुम कुछ भी हो उसका पीछा छोड़ना ही नहीं उसे बलपूर्वक पकड़ लाकर काम में लगाओ साथ साथ उसे समझाओ को को वश वश में में करना करना और मन को करना एक ही जैसा है असीम धैर्य, अध्यवसाय और इच्छा चाहिए। वह जब देखेगा कि बाबा किसी भी तरह छुटकारा नहीं है, तब वह अपनी बहानेबाजी और वक्रता छोड़ देगा भला आदमी होकर जो कहोगे वही करेगा इसको कहते हैं अभ्यास योग समझ रखो इसे छोड़ मन को वश में लाने का अन्य उपाय नहीं है